वेद की पावन गंगा ब्रह्मसूत्र एवं भगवान श्री कृष्ण की रहस्य लीला कथा का अमृत पान हम कर रहे हैं वेद की निरंतर धाराओं में हम शब्द शब्द एक एक ऋचा का अमृत ज्ञान ले रहे हैं और अब तक हमने जाना कि हम एक साथ दो जगत जीते हैं एक स्वजगत है जो आत्मजगत है और दूसरा नियमित जगत है जो मंच की नाटकीयता भरे मेरे अंतर में मेरा आत्मा ही श्री राम है यही परमात्मा का लीला अवतार है और जब मन दसों इंद्रियों को अपने में बांध लेता है निग्रह कर लेता है तो दशरथ होता है और जब दस इंद्रियां दसमों बनती हैं तो हम सब दशानंद रावण हो जाते हैं भक्ति में रत भाव भरत है राम रूपी लक्ष्मी स्थिर हो गया मन लक्ष्मण है और हर असत्य अज्ञान झूठ को हटाकर जीने की मनोवृत्ति रिपुशूधन शत्रुघन है सारे पात्र मुझ में हैं और जब मन दशरथ है तो मेरा शरीर ही अवध है लेकिन जब मन दशानन हो जाता है तो जीवन की सोने की लंका जल के राख हो जाती है और आज हम सब अपने अपने को भुलाए बैठे हैं इसीलिए इस अमृत ज्ञान को नहीं धारण कर पाते ये मेरा अंतर का जगत जब जब, जब जन्म लूंगा मेरे साथ आएगा क्योंकि ये नित्य जगत है बाहर के सारे दृश्य बदल जाएंगे जैसे मंच के लड़के मंच पर दशरथ कौशल्या श्री राम जानकी हाँ नाना लड़के ही पात्रता निभाते हैं अभिनय करते हैं लेकिन इस अभिनय की सीमा मंच तक रहती है अब मंच से उतर करके ये दशरथ बना लड़का कौशल्या बने लड़के से कहे कि हे मेरी प्राण प्यारी तो क्या अब भी वो हाथ जोड़ के कहेगा आज्ञा करे प्राण ना वो जूता उतार के हाथ में ले लेगा तो इस वाहे जगत की नाट्यशाला का नाटक बस इतना भर है कि मुदती है आंख मेरी और मुझे देखना चाहता नहीं है कोई गया कराते हैं भगाते हैं क्यों क्योंकि मंच तक था ना नीचे उतर के क्यों बोल रहे हो थो? अरे हम लोग नाटक करने गए थे और जिंदगी के इस नाटक में जो फंस जाते हैं वो भीतर का अमृत खो बैठते हैं और फिर वे कुछ नहीं पाते हैं आज आप सब ने बहुत कुछ बटोरा है बहुत कुछ कमाया है मैं चाह कहता हूं कि सारी कमाई गिन डालो और पूछो कि इस पूरी कमाई से तुम्हें जिंदगी का एक घंटा मिल सकता है और तुमने उस घंटे की कोई कीमत नहीं करी उस दिन को कुछ नहीं माना तो तुम कमा रहे हो या गंवा रहे हो आज जब ये सवाल पूछता हूं तो आपको लगता है कि मैं कोई अजीब बात करता हूं मैं एक सवाल पूछता हूं आपसे अब ये बच्चा बैंक से आया है या भीतर से आया है बैंक ज्यादा कीमती था या अंतर जगत मुट्ठी भर सांसें ला दो बैंक से एफडी बी तोड़वा लो लेकिन नहीं जब हम धृतराष्ट्र के जैसे अंधे हो जाते हैं तो हम खाली नाटक को सच मान लेते हैं और जब नाटक ही सच है तो सच तो लुट जाता है दिल्ली जा रहे हैं आप मलियाबाद तक पहुंचे दिमाग खराब हो गया कि दिल्ली आ गई यही दिल्ली है तो फिर आप आगे क्यों जाएंगे और दिल्ली में आपको कुतुब मीनार मिलेगी नहीं मैरोली मिलेगी नहीं वो जगह दिखेंगी नहीं तो आप फ्रस्ट्रेट होंगे ये फ्रस्ट्रेटेड लाइफ आप सब जीते हैं क्योंकि जहां सत्य नहीं है वही सच खोजते हैं अक्सर लोग कहते हैं कि एक परमानेंट मकान बन जाए हाँ कुछ खाने पीने का एक परमानेंट जरिया हो जाए हमने कहा परमानेंट तो तुम भी नहीं हो ये धरती भी नहीं है ये सूरज की परिक्रमा कर रही है ये निरंतर ये भी चल रही है सूरज भी चल रहा है संपूर्ण सचराचर चल रहा है तेरे शरीर में रक्त भी दौड़ रहा है यहां कुछ परमानेंट तो ये कौन सी परमानेंसी खोजते हैं हम लोग एक और बात जिसकी अक्सर हम चर्चा करते हैं कि आपके शरीर में रक्त की आयु कुल तीन महीना बीस दिन है यू कैन लिव ब्लड वाइज ओनली दिस मच हड्डियों के जो सेल हैं वो पच्चीस दिन में नष्ट हो जाते हैं और चमड़ी के कोश भी पैंतीस दिन में चले जाते हैं अगर भोजन से आत्मा यज्ञों के द्वारा वो घटघटवासी राम फिर रक्त के कर्ण कोश, ऊर्जा न बनाए तो जन्म से तीन महीने बीस दिन से अधिक जीवन किसी के पास नहीं है कभी जानने की कोशिश की हमने कि वो क्यों कर रहा है ऐसा कैसे करता है आए ऋचा में पहली ऋचा अब्रह्म सूत्र ले लें और फिर कथाओं में चलते हैं कहा ऋचा खोल लें जिन्होंने शब्दार्थी ले लिए पीछे बोर्ड से कहा े इदग्नेद्ने इद सुभे यविष्ठे यविष्ठ विश्वयत हवी सम नो अदुमना उतर यक्षि देवात सुवीर यह आज के रिचा है यह ऋषि ने हमें ऋचा सुनाई है तो ये माने कि तुम इध अग्नि इस भांति हे आत्मा हे यज्ञ अपने को बुला रहा हूं भले आहुति बाहर दे रहा हूं क्योंकि यज्ञ कहा एक यज्ञ है जो यज्ञ है और दूसरा जो निमित यज्ञ है निमित यज्ञ निमित जगत के लिए वाह्य जगत के लिए है और इसका फल सीमित है लेकिन इसी यज्ञ को जब हम दोहराते हैं अंतर जगत में तो यह हमें आनंद की राह देता है बाहर आचार है उपाचार है सामिग्री है यज्ञ कुंड है ब्रह्मज्वाला है और एक यजमान है भीतर भी आत्मा यज्ञ का आचार्य है प्राण वायु उपाचार्य है ब्रह्म ज्वालाएं जो, जो नव माताएं हैं नव अग्नियां हैं ये ब्रह्म अग्नियां ही यज्ञ की अग्नियां हैं और यहां संपूर्ण सचराचर आहूति के समान है जो जो यज्ञ में यज्ञ होता है उत्तरोत्तर उद्धार पाता है मट्टी अन्न बनती है अन्न शिशु हो जाता है इस यज्ञ को जो नहीं जानते हैं वो यज्ञ को भी नहीं जानते इसी यज्ञ की मैं कहा है तो माने आप इध अग्नि इस भांति हे आत्मा हे यज्ञ सुव्य ज्योतियों से सचराचर को उत्पन्न करने वाले यविष्ठ के बीच में भी सूक्ष्म होकर समाये हुए हे यज्ञ हे घटघटवासी विश्वम आहूयते हवि विश्व इसका अर्थ हम बहुत बार कर चुके हैं वी माने माने विगत मृत्यु मृत्यु से रहित करते हो आहुतियों में सामग्रियों में साकल्य में यज्ञ करके सारे सचराचर को को मरे को फिर लौटाते हो तो। तुम अक्सर वहां साइंटिस्ट लोग पूछते थे कि यज्ञ से उत्पत्ति कैसे होती है हमने कहा तुम यज्ञ जानते कहा <laughs> बाहर वाले जो हवन यज्ञ है ये नैमितिक है शुड नो व ट्रू यज्ञ एंड वो आप सब में हो रहा है और उसी का कारण है वही है जिसके कारण हम सब जीवित हैं वही है जिसके कारण हम एक बार फिर मौत को तोड़ करके जिंदा होते हैं वही कहा तु इध अग्नि सु भगे इस प्रकार आप हे अग्ने दिव्य उत्पत्ति को करते हैं विष्ठे बीज में प्रज्वलित होकर अन्न में लाते हैं तो फिर यथा जीवों के बीज में प्रज्वलित होकर संततियों में आते हैं, लाते हैं आप है ना विश्वम हवि, कि जो जो भोजन के रूप में आहूतियों के रूप में हवन सामग्री को जो जो जीव आपको अर्पित करते हैं आप उन्हीं को उनकी देह में यथाउत्पत्ति में लाते हैं संतम नो अध्य सुमना कि जब जीव आपके साथ जुड़ जाता है वह निमित जगत को निमित जगत मानता हुआ अब अपनी आत्मा में पूर्ण रूपेण स्थिर होने लगता है स्व जगत में आ जाता है संना अब अपने अंतर में इस यज्ञ में यजमान बन के बैठ जाता है अपने ही भीतर तो पुष्प जैसे खिलते हैं उसका ज्ञान ज्योतियां तब विस्तृत होने लगते हैं उता परम और निरंतर वो उद्धार को पाता हुआ अपनी ही आत्म ज्वालाओं में पुनः यज्ञ होकर पहले की भांति जब जब जला था तब तब आगे चला था तो अब फिर जला है तो आगे को चला है उता परम यक्षी कि ब्रह्म ज्योतियों को धारण करता ब्रह्मरंध्र को नेत्र को खोलता देवांत, सुवीरिया देवत्व की उस दिव्य ज्योतिर में महासत्ता की ओर चल देता है खिलौना खिलाड़ी हो जाता है उपासक उपास्य हो जाता है गुलामी के अंधेरे अंधे अंतरालों में सब कुछ लूट गया तो जो कुछ बाहर कर रहे थे वही रह हम भूल गए कि इसका एप्लीकेशन भीतर है हम गाते रहे यत पिंडे तत ब्रह्मांडे कि जो मैं हूं वही है सचराचर सारा मैं सारे सचराचर का मिनीचर एक छोटा पोज हूं मेरा विस्तार ही सचराचर और इसको बनाने वाला जो सचराचर को बनाने वाला है वो भी सूक्ष्म होकर यव है मुझमें बीज रूप समाया हुआ है इसलिए न मैं किसी से छोटा हूं न कोई छोटा मुझसे आम सेकेंड टू नन एंड नो वन इस सेकेंड टू मी यही कृष्ण का सखावाद है कि हम सब एक पिता की संतान हैं। वह आत्मा ही हम सबको जन्मता है क्यों गाते हो यह मेरी जात है यह मेरा गोत्र है वही उदाहरण फिर से थोड़ा सा दोहरा देता हूं कि हलवाई ने लड्डू बनाए हलवाई लड्डू बनाता है बहुत सारे बर्तनों का प्रयोग किया आग भी जलाई तेल भी खोलाए हा बूंदी बनाई शीरा बनाया उसने लड्डू बनाए अब मुझे बताओ कौन से बर्तन ने लड्डू बनाए बोलो बोलो किस बर्तन ने लड्डू बनाए एक ही जवाब आएगा ना स्वामी जी बर्तन थोड़े ना लड्डू बनाते हैं हलवाई ने बनाए किसने बनाए और बर्तनों की दो ही पहचान है हां बर्तनों की दो ही पहचान है कि अमुक हलवाई के लड्डू बढ़िया हैं और अमुक वस्तु के जिस चीज के बने बूंदी के मावे के चाहे जिसके वो लड्डू अच्छे हैं है ना दो ही तो पहचान है तो कुदरत में सिर्फ दो ही पहचान हैं अमुख हलवाई के लड्डू हैं और अमुख वस्तु के लड्डू हैं और सिरफिरों के लिए सौ पहचान है कि इस पतीली भाई के लड्डू अच्छे हैं कि कड़ाह है चंद के बोलो क्योंकि तुम सब तो बर्तन ही थे बनाया तो गोविंद ने था फिर ये मेरा तेरा क्या था ये जात गोत्र गोत्र्प्रदायिकता कहां से ले आए तुम तो? क्योंकि लड्डू को बनाने वाला एक ही हलवाई है और वो घट वासी आत्मा है बोलो है या क्या आप कह रहे हो कि वो नहीं हम ही है और जिस वस्तु से उसने लड्डू को बनाया है वो संपूर्ण सचराचर है पांचों तत्व लगते हैं क्षिति जल पावक गगन समीर पेड़ों की वृक्षों की देवताओं की सबकी कृपा आती है ग्रहों नक्षत्रों का प्रकाश मिलता है और तब वो एक नवजात सुंदर मनोहर सृष्टि होती है तो वस्तु रूप संपूर्ण सचराचर है गौ माता के थनों का दूध भी मत मतपूर तो फिर वो एक दरबे का एक परिवार का एक कुनबे का कैसे हो गया मुझे बता दो बनाने वाला सब का रहा और हमने उसको इतना संकीर्ण किया कि उसे सिर्फ मेरा तेरा अपना पराया लोगों व शक्तियों में बांध दिया हमने कर्तव्य पालन किए या कि उसे भी उजाड़ दिया कहते हो स्वामी जी घर गर गृहस्थी की वजह से सत्संग में आ नहीं पाते हैं हमने कहा घर गर गर्गृहस्थी की वजह से कर क्या रहे हो जब तुमने घर ही नहीं जाना तुम गृहस्थी ही नहीं पहचानते तो तुम बना रहे हो या गृहस्थी अपनी मिटा रहे हो अब गाँव के लड़के कहें स्वामी जी हम जाकर कर के पी में और मेडिकल कॉलेज में मरीजों का इलाज करें उनके हार्ट वाट सब सही कर दें खोल खाल के तो क्या होगा वो सारे मरीज जियेंगे या मर जाएंगे गांव के छोकरे जो पढ़े लिखे नहीं हो जाएंगे तो कर्तव्य तुमने न जाने कर्तव्य निष्ठ तुम थे कब तुमने कब कौन से कर्तव्य किए अपने को उम्र तमाम धोखा ही तो देते रहे हो क्या हम कर्तव्य करते हैं देखिए क्या कह रहे हैं ब्रह्म सूत्र में पधारे कह रहे हैं प्रतिज्ञा से लिंगमाश्म आश्म रथ ये है कि कहा ये जो स्पष्ट ज्ञान होता है जो नित्य सत्य है न हाँ। जो ज्ञान की प्रति है प्रतिज्ञा है जो संकल्प है हमारा उसमें स्पष्ट सिद्ध है कि आश्म रथ आश्म रथ रथ एक ऋषि हुए हैं उनका नाम है लेकिन आश्म और आश्म आश्म का अर्थ होता है पत्थर लिख लो अर्थ लिख लो आश्माने पत्थर और आश्माने पत्थरों से बना हुआ मट्टी और पत्थर से बना आपका घर भी है आपका शरीर भी है और मंदिर की वो मूर्ति भी है तो कहा प्रतिज्ञा सिद्ध ही लिंगम लिंग आश्म आशमस आश्म रथ अगर तुम पूछते हो इन सब की पहचान तो एक ब्रह्म ही है आप में से बहुत से लोग कहते हैं स्वामी जी मूर्ति पूजा ठोंग है ये उसी का उत्तर भी है इसमें एक बार सबने हमसे कहा था कि हाँ पहले सब जगह चले जाते थे सभी मित्र थे तो एक जगह उन्होंने कहा कि बुद्ध परस्ती तो गुनाह है और आप तो बुद्ध परस्त हैं तो हमने उन्हें उसी वक्त एक शेर सुनाया था अगर वो परमेश्वर को खुदा कहो अल्लाह तला को गाट कहो अगर वो, वो, वो, वो बुतपरस्त ना हुआ होता तो बुतों से ये कायनात तमाम क्यों भर गया होता ये सारे बुति तो अगर वो बुत परस्त ना होता तो क्यों कर कायना तमाम बुतों से भर गया होता मत कहो कि बुत परस्ती है गुना नाम अव्वल उसी का आएगा क्योंकि सबसे बड़ा बुतपरस तो वही है हा? हम खाली ये नाटक करते रहे मूरत से मूरत को ढूंढना था मूरत से मूरत को पाना था ले जा के मूरत को भीतर अपने उसी में मूर्तिमान हो जाना था वो मिलता उसकी रोशनी मिलती अनंत की राह पा हैं बात बहुत छोटी थी बहुत बहुत विद्वानों को बहुत बहुत बार समझ में ना आई तो उसने कहा प्रतिज्ञा असल में यहां प्रतिज्ञा शब्द आ गया है वैसे इसमें प्रतिज्ञात शब्द होना चाहिए था ताह रहता तो भी उसका लोक हो जाता तो प्रतिज्ञा ही रह जाता तो प्रतिज्ञात सिद्ध ही लिंगम आश्म उसी को पाने का प्रति है ये जो सारे बुद्ध हैं चाहे वो शरीर है या घर है खोज तो उसी की है क्योंकि पहचान तो उस ब्रह्म से आत्मा से है आत्मा निकला चलती बीरिया हमका उड़ा में चादरिया वेल well, सब कुछ चला गया वी एव लॉस्ट एवरीथिंग कबीर में हा? भी हा भीतर से हा चलतीरिया हमका उड़ा में चादरिया प्राण राम जब निकसन लागे ये ब्रह्म है प्राण राम जब निकसन लागे उलट गई दो नैन पुतरिया चलती भीड़िया हम कौड़ा में चादरिया भीतर से जब बाहर लाए छूट गए सब महल अटरिया अब वो मेरे नहीं है मैं उनमें जा भी नहीं सकता हूं वहां रहने वालों को देख भी नहीं सकता हूं सब डर जाएंगे कि प्रेत बन गया क्या काहे दिख रहा भीतर से जब बाहर लाए उलट गई दो नैन पुतरिया चलती बिरिया हम कौड़ा में चादरिया क्या है चार जने मिली खाट उठाए कबीर है ना रोवत ले चले डगर डगरिया चलती बिरिया हम कौड़ा में चादरिया कहत कबीर सुनो भाई साधो ंग गई वो सूखी लकरिया चलती भी तो सच तो इतना है तो ये यहां कह रहे हैं कि प्रति गया सिद्ध ही लिंगम आश्मे मुझको मुझे, मुझे ब्रह्म का ही ध्यान लेना है मुझे उन्हीं को ज्ञात करना है वो जो भीतर है मेरे मुझे उस तक पहुंचने की राह बनानी है मैंने कहा ना कि सबसे पहले भक्त मूर्ति पर अर्पित होता है सुंदर मनोरम मूर्ति लेते हैं कि मेरा मन लग जाए उनमें फिर उस मूर्ति को हम प्राण पल्लवित करते हैं हम न्यौछावर होते कि प्रभु आप मेरा सर्वस्व है लो ये यही ब्रह्मसूत्र आरंभ हो गया कि प्रतिज्ञात सिद्ध ही लिंगम आश्म कि यह मट्टी से बने ये शरीर ये जीव कैसे ढूंढे उस घर को वो जो नित्य घर है और मात्र घर है इनका समझू इस बात को तो कहा कि मुहूर्त में मन बचा है फिर कहा प्रभु तो भीतर है तो मूर्ति समेत ध्यान कहा गया था लो मूर्ति से लिपटा मैं भी अपने आराध्य के पास आ गया आराध्य ने भी मेरी इच्छा का रूप ले लिया ने ती ना थी उसके तो हर रूप है और मेरी राह सुगम हो गई सरल हो गई मधुर हो गई मैं अपना वैकुंठ पाया और वैकुंठध धाम मिल गए मुझको सब कुछ वैकुंठ हो गया इसे समझने की जरूरत है हम हाँ लोग भारत माता का मंदिर बना रहे हैं आप सब ने देखा है दर्शन किए वस्तुता कभी आप अपने को इंडियन कहते हैं कभी हिंदू कहते हैं और कभी आर्य बोलने लगते हैं आर्याना एरियाना ईरानियों का नाम है तो आप उनके नकली तो हो सकते हैं दूर असली तो नहीं हो सकते हिंदू आप नहीं है हिंद को पर्वत के नीचे हिंदव एक जगह थी वहां के बंजारे हिंदू कहलाते थे फिर आप कौन है इंडियन आप है नहीं क्योंकि जब कोलंबस ढूंढने चला था तो नॉर्थ अमेरिका जा पहुंचा था इंडियंस तो उसको वहां मिले थे और क्या उसके बाबा ने उसको बता दिया था कि सिंडर से, से इंडस से इंडिया बन चुका है वहां जो कोलम्बस इंडिया पहले ढूंढने चल दिया था ना ये एक भत्ती गाली है इंडियन का अर्थ होता है बास्टर्ड द वर्ड इज इंडियन द हंटिंग सिंगल वोमन प्रोड्यूस चिल्ड्रन आज भी ब्रिटिश कानून में कानून में इन द ब्रिटिश लॉ सेल्फ अगर एक अंग्रेज दूसरे अंग्रेज को इंडियन कह जाए तो इससे क्रिमिनल असाल्ट छ महीने की सजा है वह हमको गाली के तौर पर इंडियन कह दीजिए तो फिर हम है कौन तो जब भी आप पूजा लेते हैं आपकी पहचान आपकी जड़ें आपके हाथ में होती हैं अष्टाविंशित में युगे कली युगे कली प्रथम चरणे जम्बू द्वीपे भरत खंडे जब धरती से हमारे पूर्वजों ने आकाश धरती को देखा था तो ये एक नीले घनेरे जामुन के जैसे के फल के जैसी दिखी तो उन्होंने इसका नाम जम्बू जामुन को कहते हैं जम्बू द्वीप रख दिया प्लैनेट एज ए होल और फिर ये हुआ कि यहां जीवन का स्थानांतरण हो कथा लंबी है फिर कभी विस्तार करेंगे संक्षेप में कि जब हमने यहां जीवन को उतारना चाहा, तो महाराज सागर के 60,000 जो उन्होंने देवयान भेजे थे वो भस्म हो गए नष्ट हो गए महाराज सागर ने प्रयास बंद कर दिए तो भी उनकी वंश परंपरा में उन गद्दी भी छोड़ दी जो आते रहे वो प्रयास करते रहे तो बागीरथ सबसे पहले इस धरती पर इस प्लेनेट पर पानी को उतार पाए चांद को पहले उससे लाए क्योंकि चांद के बिना वह पानी यहाँ रुक नहीं सकता था मैग्नेटिक फील्ड्स डेवलप नहीं होती यूनिफॉर्म तो इसलिए हमने पानी को चंद्रमा के माध्यम से आकाश धरती पर उतारा यूं गंगा अवतरण की कथा आप अपने धर्म ग्रंथों में पढ़ते हो अब बच्चों को क्या हम विज्ञान पढ़ा सकते थे कथा ही तो सुना सकते थे छोटी क्लास में जिसे आज भी आप नहीं समझ पा रहे और जब जल भी ले आए उसके बाद कद्रू माता के अंडों से जितने बड़े बड़े जीवधारियाँ हैं इनको प्रकट किया गया पहले वनस्पतियों को लाया गया शिवपुत्रों को लाया गया पेड़ों को वनस्पतियों को खड़ा किया गया ये कार्तिकीय प्रकट हुए जिन्होंने इस धरती को कार्बन से हाइड्रो ऑक्सीजन बेस बनाया और तब वी कु ट्रांसपोर्ट द लाइफ और जब हमने जीवन को यहां उतारने के भरसक प्रयास किए अंडज तो हम उतार पाए लेकिन बाकी जीवधारियों को उतारना संभव नहीं था उसका कारण था कि क्षीर सागर से स्पेस से जब भी वो ट्रेवल पास करके हम लाते थे तो उनके शरीरों में कुछ अंग विकरित हो जाते थे उनके रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स बेकार हो जाते थे जैसे अमेरिका के सारे एस्ट्रोनाट्स के हो गए अभी भी वो मुझसे पूछ रहे हैं क्यों हुए? है। हाँ तो इसलिए फिर देवगुरु बृहस्पति ने देव माता गऊ की जो मां सुरभि हैं जननी हैं सब गऊ की उनकी बेटी नंदनी सुनैना के घर में महाराज दिलीप के महारानी के निषेचित भ्रूण को स्तंभित करके रखा फर्टिलाइज्ड सीट को और उसको शीत निद्रा में हाइबरनेशन में डालकर हम धरती पर लाए जो पिछले ऋषि में हमने विस्तार से पढ़ा है और इससे भी अधिक अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो कुमार संभव महाकवि कालीदास का उपन्यास है।, है कुमार संभव कैसे हुआ यहां धरती पर बालक कैसे प्रकट हुआ वो पूरा उपन्यास है आप पढ़े जिसे कल तक लोग कल्पना समझते थे आज नासा भी पूछ रहा है कि क्या हमें भी यही करना पड़ेगा जोश में आने से काम नहीं चलता है माया को जीए जी, जीते बिना कुछ नहीं हो सकता और इस प्रकार जो सब प्रथम जो बालक उत्पन्न हुआ इस धरती पर महाराज दिलीप का बेटा था वो रघु था जो गाय के घर से प्रकट हुआ उन्हीं से रघु से क्योंकि फर्स्ट बॉर्न बेबी ऑन दिस प्लेनेट इसलिए उस वंश का नाम दिलीप वंश से ना चल के रघु वंश से चला क्योंकि वो तो बाहर से आए और बाहर लौट गए और इसी प्रकार आप सबके पूर्वजों ने आप सबको इसी प्रकार आपकी संततियों को भी बीजों के द्वारा हमने उतारा और उस समय हमारे सामने समस्या है ये थी कि अभी इनको हमने प्रकट तो कर लिया लेकिन इनके साथ ना इनके माता पिता हैं न कुल संस्कार हैं तो ये भटक जाएंगे तो इसीलिए हमने गुरुकुल बनाए थे टू टेल देट एग्जैक्टली हु दे आर वो अपने को जाने अपने उन ग्रहों को जाने उन पूर्वजों को जाने और मत भूलें कि वो परमेश्वर की बनाई एक अनुपम अनुपम कृति है मुट्ठी पर मट्टी नहीं और आज मट्टी के लिए हम सब मट्टी हुए जाते हैं। सारी कहानियां थी उसी को हम यहां इस मंदिर में दिखला रहे हैं इस पृथ्वी का नाम हमने जम्बू द्वीप रखा था और जहां भरत नाम की संस्कृति भरत उतरे वो भरत खंड कहलाया भरत सतकार किसी राजा से नहीं भरत का शब्द होता है जो सबका भरण पोषण करने वाले हैं जो भरतार हैं अर्थात जो ईश्वर हैं, और हमारी संस्कृति ने ईश्वर आत्मा को ही माना भरतस्य से पत्यम भारतम यह हमारा जाति संजक नाम था न ना हम हिंदू हैं न हम आर्य हैं, न हम इंडियन हैं, हम भरत खंड के भारत नामक जाति हैं भरत माने ईश्वर और भारत माने ईश्वर का बेटा बाकी दूसरे धर्मों में है कि अमुख संत जो है ना ही सन ऑफ गॉड बाकी कोई नहीं तो हमने पूछा अगर नाजायज वजायज भी है तो किसके हमने सुना बाप एक ही है तो ये भारत की संस्कृति है जिसने आप सबको ईश्वर का पुत्र कहा आप सब उस आत्मा की संतानें हैं गर्व कीजिए कि आप ईश्वर की संतान हैं और लज्जित होइए कि आप उसके जैसे पवित्र और महान क्यों नहीं है? सौगंध लीजिए कि उनके जैसा बनके दिखाना है तो भारत की जाति संजत नाम की बात हो गई लेकिन दुर्भाग्य से गुलामी के दिनों की गालियां ही जब संविधान वालों ने लिखा हमसे बात नहीं की उल्ट जल लिखते चले गए तो आप हिंदू बन गए जो आप कभी नहीं थे आप भारत खंड के भारत आदि काल से रहे और जिस प्रकार गऊ से हमने आपके पूर्वजों को इस धरती पर उतारा था उसी प्रकार शुक्र और शनि ग्रह से शुक्राचार्य ने उसके यहां गाय नहीं थे तो उसने भैंसों के गर्भ से असुर संस्कृतियों को उतारा था इसीलिए महिषासुर और महिषी भैंस को कहते हैं तो जब राज, राज महारानी की भी बात होती है तो राज महेशी वही लिखा करते थे है ना वो भैंस को सम्मानित करते थे हम गौ माता में 33 करोड़ देवता देखते थे आप मत भूलिए कि आप एक बहुत महान संस्कृति है इसी को हमने लीला कथाओं में नाटकों में सभी प्रकार से बच्चों को पढ़ाने के लिए किया था और वही कृष्ण की कथा में हम पढ़ रहे हैं कि द्वारिकाधीश ने एक नहीं सौ द्वारिकाएं बनाई हैं वही अब सौ राष्ट्र हैं और एक भेंट द्वारिका है जो ठीक सोमनाथ से पहले आगे डीप ओशन में एक तैरता हुआ हमारा जहाजी बेड़ा था उसे हम भेंट द्वारिका कहते थे कि कोई भी राजा यहां से जब व्यापार करके जा रहे होते थे तो उन्हें भेंट और तलाशी दोनों देनी पड़ती थी क्यों कि कहीं किसी को गुलाम बना करके तो नहीं ले जा रहे है। भारत के बेटे बेटी हो और ये हमने कथा विस्तार से जानी क्योंकि कृष्ण ने कोई साम्राज्य नहीं बनाया था उसने कहा धरती तो मां है इसे बांटेगा कौन और इस प्रकार एक विशाल साम्राज्य की कल्पना को साकार किया और यहां जितने असुर राजा थे जरासन दंतवकत्र भौमासुर और नाना प्रकार के असुर राजा शिशुपाल आदि अब वो अपने गुलाम उनको भारी पड़ने लग गए थे क्योंकि जिनको वो चुरा के लूट के खरीद के लाए थे विदेशियों के हाथ बेचने के लिए वो विदेशी जो उनसे पिरामिड बनवाते थे और बाकी भी सब जो गुलामों के साथ जो भी होता करते थे तो अब उनको खरीदने वाले यहां नहीं आ रहे थे तो उनके सामने एक समस्या पैदा कि उन्हीं की अर्थव्यवस्था पर कृष्ण भारी पड़ गया बेच सकते नहीं और अगर जनता को पता चल गया तो पब्लिक में भी जनता में भी विद्रोह खड़ा हो जाएगा कि हमारे राजा ने इतने लोगों को गुलाम बनाया हुआ है बंदी बना के रखा हुआ है और खरीदार कोई आ नहीं रहा तो उनको खिलाना पिलाना छिपाना उनकी सुरक्षा करना तो वो राज के ऊपर बाहर बन गए ये एक ऐसा दृश्य है मैं आपको दिखाना चाहता हूं तभी हम आगे इस कथा में प्रवेश करते हैं और अब हमें थोड़ा महाभारत की तरफ चलना होगा क्योंकि कृष्ण की कथा में महाभारत का भी संपूर्ण योगदान है भागवत का भी है तो हमें सभी को लेकर चलना होगा महाराज शांतनु से हमारी कथा का आरंभ होगा जैसा कि मैंने पहले भी कहा है कि इतिहास को उदाहरणार्थ लेते हुए अध्यात्म को जीवंत किया गया है इन कथाओं में रहस्य लीलाओं इन्हीं रहस्य लीलाओं का बाद में नाम पड़ा रहस अभी भी है मथुरा वृंदावन लेकिन विदेशियों को समझ में हाथ आया नहीं तो उन्होंने रास लीला लिखा तो तब से हम सारी यूनिवर्सिटीज रास लीला ही करा रहे हैं रहस्य शब्द खो गया है भरत सरकार सबका भरण पोषण करने वाला अर्थात आत्मा है ईश्वर है वह हम एक राजा पर आकर के रुक गए कि महाराज भरत से इस देश का नाम भरत वंश पड़ा था जो कि गलत है क्योंकि महाराज भरत को कुल सात हजार कुछ वर्ष हुए जबकि श्री राम का काल जहां उनके अनुज का नाम भरत है वो साढ़े उन्नीस से बीस लाख वर्ष पुराना है कारण कि अब उनके जो पुल था उसके खंबों से उसकी कार्बन डेटिंग हो गई है साढ़े उन्नीस से बीस लाख वर्ष पुराना उन खंभों का टाइम आया है यह नासा ने किया और सभी ने किया अपने अपने सेटेलाइट से इसलिए यह निर्विवादित है कि राम का काल साढ़े उन्नीस से बीस लाख वर्ष पूर्व का है और कृष्ण का, का काल छह हजार कुछ सौ वर्ष पूर्व का है महाभारत काल भी ये का भी यही समय है तो कृष्ण के महाराज शांतनु से एक और वंश की कथा शुरू करते हैं जो केंद्र में है महाराज शांतनु हैं वे सम्राट हैं और सुबह का समय है कथाओं में भी चलते चलेंगे। वे अपने प्रदेश में घूम रहे हैं गंगा के तट पर रथ लिए आगे बढ़े जा रहे हैं सुंदर समय है चारों ओर हरियाली फैली है कभी घटाएं आती हैं तो कभी सुगंधित हवाएं फिर उनका स्थान ले लेती हैं आसमान भी खुल जाता है राजन जब आगे बढ़ते हैं तो अचानक उन्हें लगता है एक ओर से बड़ी ही भीनी भीनी मधोस करने वाली सुगंध आ रही है अब रहस्य लीला और इतिहास दोनों जुड़ जाएंगे कहानी हम गुरुकुल में हर छात्र को उसका स्वरूप जीवन का सत्य पढ़ा रहे हैं इतिहास को उदाहरणार्थ लेकर यह मत कहिए कि इतिहास नहीं है और यह भी मत मानिए कि जो हमारी कथाएं हैं वही इतिहास है क्यों क्योंकि यह इतिहास लक्षार्थ है एग्जाम्पल से एक है तो गोविंद तो इतिहास और अध्यात्म का ये भेद है तो जब वो सुगंध की तरफ गए तो वो ढूंढने के लिए कि आ, सुगंध कहां से आ रही है कैसे फूल है जो इस जंगल में खिले हैं वो आगे बढ़े और जब वो गंगा के तट पे आए तो उन्होंने देखा कि बहुत ही सुंदर देवी गंगा के तट पर बैठी अपने बालों को झटकती है तो सुगंध की लहरें आगे बढ़ती हैं राजा ने आगे बढ़कर उसका रूप देखा तो मोहित हो गए आप लोग भी तो भौतिकताओं पर मोहित हो जाते हैं ना इसीलिए कथा रह जाती है फिर जो जो कर रहा है वही करने लगता है तो राजा भी मोहित हो गए एक बार हम जहाज में जा रहे थे तो एक अमरीकी सिरफिरा हमारे साथ बैठा हुआ था तो वो ही जा रहा था कहने लगे हम हमने ये ईजाद किया है वो ईजाद किया है सुनते रहे फिर कहने लगे हमने रोबोट बना लिया है जो आदमी की तरह काम करता है तो हम काफ़ी थक चुके थे उनसे, और यात्रा भी थोड़ी लंबी ही थी तो हमने उससे कहा कि कितने रोबोट बनाए हैं तुम्हारे अमरीका ने कल अभी तो थोड़े ही बना है मैंने कहा तो तुम इस मामले में हम सबसे पीछे हो बोले वो कैसे मैंने कहा मैं चाहता हूं लोगों को सत्य की राह दिखाता हूँ बताता हूँ सब सर हिलाते हैं कि ठीक कह रहा है उसके बाद रोबोट की तरह जो जो कर रहा होता है वो वही कर रहा होता है तुमने हमने तो सारा देश रोबोट बनाया है अब अमरीकी बाबू चुप हो जाओ इस मामले में तुम हमसे बहुत पीछे उसके कुछ पल्ले ही नहीं पड़ा लेकिन बेचारा अखबार मुंह पर रख गया हाँ आप भी मोहित हो राजा भी मोहित हो गया बात मैं आप तो हंस दिए लेकिन मैं दुखी हूं कि मेरे प्रभु के बनाए लोग हैं अरे ये रोबोट क्यों हो गए ये उसकी संतान है ये अपने साथ अपने पिता की भी अवमानना क्यों कर रहे हैं ये जागते क्यों नहीं है जो अतिशय सुख का सागर है ये उसमें आते क्यों नहीं है पीड़ा की बात है कि सत का संग ना हुआ तो फिर सत्संग क्या हुआ तरह के खाली सुन के चले जाओ अरे कुछ तो उतर जाने दो कुछ तो कसम खा लो कुछ तो सुधर लो कि वक्त किसी के लिए रुकता नहीं है ठहरता नहीं है रोज एक कंधे पे अर्थी ले जाते हो क्या फिर भी याद नहीं कि कभी तुम्हारी भी बारी होगी अरे उससे पहले थोड़ा सा तो जाग लो उसका सम्मान तो कर लो जो आज भी बन के शबरी का राम तुम्हारी झूठन को रथ में बदलता है एक एक सांस देता है झूठे दम्भ रावण के जिए जाते काश का हम इन कथाओं का अमृत पी पाते और जाग पाते तो राजा मोहित हो गए कहना देवी आप कौन हैं आप तो बहुत सुंदर हैं आपके चेहरे पर ज्योतियां ही ज्योतियां हैं लगता है आप कोई देव कन्या है स्वर्ग से उतरी हैं क्या मैं आपका नाम पूछ सकता हूं कहा उसने उत्तर दिया कि राजन मेरा नाम गंगा है कहा देवी क्या मैं आपके विषय में और कुछ जान सकता हूं तो कहा राजन ठीक है कि तुम सम्राट हो लेकिन एक कन्या से एकांत में इस प्रकार के प्रश्न पूछने का तुम्हें नैतिक अधिकार दिया किसने तुम्हारा शांतनु ने उत्तर दिया देवी आप मुझे अन्यथा न समझें मैं भोपाल हूं इस धरती का स्वामी हूं जहां बैठी हैं, राजा हूं कुलीन परिवार का हूं अविवाहित हूं और राज्य मुझसे उत्तराधिकारी की भी कामना करता है आप को देखकर न जाने क्यों मेरी खोज यहीं तो आकर ठहर गई है मेरे मन में कोई पाप खोट नहीं है देवी मैं विनम्रता से धर्म को साक्षी मानकर पूछता हूँ आपसे कि क्या आप इस साम्राज्य की साम्राज्य होना चाहेंगे तो उसने कहा राजन इसका उत्तर मैं तुम्हें कल दूंगी राजा लौट आए रात भर सो नहीं पाए जरा सी चीज के लिए रात रात की नींद उड़ जाती है हम लोगों की भी हाँ कब सुबह होगी तो ये काम करेंगे होता है ना तो राजा का स्वाभाविक कथा है अपने को छाक को इन कथाओं दूसरे दिन गए तो वो वहीं बैठी मिले कहा राजन मैं आपसे विवाह तो कर सकती हूँ मेरी दो शर्तें हैं दो एक आप मेरा अतीत नहीं जानना चाहेंगे मैं कौन हूं कहाँ से आई हूं कहाँ क्यों ये सब आप नहीं पूछेंगे तो राजा ने कहा देवी आपके रूप से ही लगता है कि आप कोई देवी हैं बहुत उच्च कुलीन है पवित्र हैं मैं नहीं पूछूंगा मुझे पूछने की जरूरत भी नहीं है मुहासक व्यक्ति बहाने कैसे ढूंढता है जैसे आप लोग कहते हो आप तो सच्चे हो बाकी सब झूठे अभी मेरी मैं उपदेश भी देता हूं तो कहते हो स्वामी जी फलाने जगह तो वो लिखा है ना अच्छा बनने में भी गुरेज है बहाने किताबों के खोजते हो जरा कभी छांक के पूछा आपने फ एंड बट क्यों और कैसे तुम्हारे मन में तभी तो आता है जब तुम बचने की कोशिश करते हो तो क्या अच्छा होना बहुत बुरी बात है एक सवाल है व्हाई आर गु क्योंकि तुम भागना चाहते हो यू वांट टू स्केप अच्छाई से दूर भागते हो क्योंकि बुराई तुम्हारी जिंदगी बन गई है तभी तो दूर भाग रहे हो ने क्यों भाग रहे हो क्यों बहाने खोजते हो ठीक है मैं नहीं पूछूंगा ओका राजन जो मेरे मन में आया मैं करूंगी आप मुझे रोकेंगे नहीं खुले आप तो खुद इतनी बुद्धिमती हैं समझदार हैं आपको अनर्गल काम करेंगी क्यों तो ये शर्त मानने में भी क्या बुराई है हा राजा मान गए हम लोग भी तो मानते रहते हैं जहां जहां आ सकती हैं चढ़ बैठती हैं बुद्धि विवेक सब खो जाते हैं और तब तो हमें लगता है कि हम ही समझदार हैं, तभी लगता है। अगर बुद्धि और विवेक रहे तो विनम्रता रहें। तो रहे तो दम नहीं रहेगा तो कहा कि ठीक है दोनों का विवाह हो गया बड़े धूमधाम से पहला बेटा हुआ राज्य में खुशियां मनी चारों तरफ सब सज्जा होने लगी हाँ कि महाराज शांतनु को पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई है और भरत खंड को उत्तराधिकारी मिला है बड़े प्रसन्न है वो लेकिन तभी राजा ने देखा कि उनकी धर्मपत्नी साम्राजी महारानी अपने बच्चे को गोद में लिए और अंधेरे में बाहर जा रही है महल वो भी पीछे चलती है कि नवजात शिशु को लेकर रानी कहा जा रही है और जब देखा कि वो जंगलों में से होती हुई गंगा के किनारे पहुंच गई और उसने उस बच्चे को उठा के गंगा में डुबू की दे के मार दिया और बाहा चली आई राजा स्त है कि कैसी पत्नी ले आया भे? ये कैसी मां है इसने तो अपने ही बेटे को डुबा के मार दिया संकल्प लिए बैठे हैं कि ना पूछेंगे ना बोलेंगे न जानना चाहेंगे चुप है घुट गए सवेरे ये हुआ कि बच्चा महल से गायब हो गया सारा शहर दुखी हो गया सारा जनपद दुखी हो गया साम्राज्य दुखी हो गया और फिर साल बीता फिर एक बच्चा हुआ और उसने वही किया मार दिया और इस प्रकार उसने सात बच्चों को डुबा के मार दिया राजा बहुत दुखी है कि यह क्या लीला है यह क्या माया है यह कौन है क्यों करती है ऐसा जब आठवां बेटवा हुआ तो राजा के धैर्य के बांध टूट गए जब वो फिर बच्चे आठवें बच्चे को लेके चली तो राजा पीछे पीछे और गंगा के तट पर जब वो डुबाने जा रहे थे उसने कहा ठहरो आधे पानी में उतर चुकी थी वो पलटी उसका राजन आप आपका तो विश्राम का समय है कहा देवी मेरे विश्राम को लुटे तो आठ वर्ष हो चुके हैं मैं नहीं जानता आप कौन है कैसी मां है आप अपने ही बेटों को डुबा के मारती हैं कहा राजन आज आप संकल्प तोड़ रहे हैं कहा हां तोड़ रहा हो पर मुझे ये तो बताओ कि तुम कौन हो और तुमने अपनी संतानों की हत्या क्यों की और ये आठवां बेटा तो दे दो नहीं तो राष्ट्र को उत्तराधिकारी कहाँ मिलेगा तो खा राजन मैं दुखी हूं कि तुम मेरे कारण दुखी हुए हो राजन मैंने पहले ही तुम्हें अपना नाम बताया था कि मैं गंगा हूं मैं गंगा ही हूं और वो जो सात बेटे मैंने अपनी जल की धाराओं में डुबाए हैं वो सात वसु थे और ये आठवां वसु प्रभास है जो मेरी गोद में है ये देवलोक में शापित हो गए थे इन्होंने ऋषि की कामधेनु गऊ को चुरा लिया था और जब मां रोई जब बच्चा रोया अपनी मां के दूध के लिए तो ऋषि ने देखा तो उन्हें आठों वसुओं की शरारत का पता चला तो ऋषि ने आठों को श्राप दे दिया कि किचाओ पृथ्वी पर जाकर चंद हरण करो और अपने पापों का प्रायश्चित करो और अपने तपोबल से गाय को वापस बुला लिया तो राजन ये सात ये आठों वसु हैं बाकी सात फिर ऋषि के पास गए और उन्होंने प्रार्थना करी ऋषि से कि ऋषिवर चोर तो प्रभास था आठवां वसु था आपने हम सबको शापित कर दिया तो कहा कि संग का दोष भी तो लगता है उतना पाप तो तुम्हारा भी है लेकिन तुम जन्मते ही मृत्यु को प्राप्त होकर वापिस लौटाओ लेकिन आठवें वसु को प्रायश्चित करना होगा बाणों की शैया पर लेट उसके बाद ही उसका उद्धार तो राजन ये प्रभास है आठवां वसु है जिसका तुमने नामकरण देवव्रत किया है और हे राजन वो पहले सात वसु थे उन्होंने सबने आके मुझसे कहा था कि मैं ही मां बनूं क्योंकि साधारण स्त्री के गर्भ से वाना नहीं चाहते थे इसलिए मैं मां मैंने नारी रूप धारण किया और सुनो इस आठवें वसु को प्रभास को देवव्रत को मैं साथ लिए जा रही हूं उचित समय आने पर तुम्हें लौटा दूंगी और यह कह कहकर गंगा देवव्रत को लेकर आठवें वसु को लेकर चली गई प्रभास को अब थोड़ा सा रहस्य का अपने जीवन में कैसे उतारते थे गुरुकुल में कि जो शुभ्र शांत धवल खड़ा हिमालय है ये भी तो शांतनु है हिमशिला मशिला से गिरा और इस राजा शांतनु ने गंगा नदी से विवाह किया पर्वतराज का विवाह गंगा से हुआ और सात नदियां आज भी गंगा में लोप हो जाती हैं मालूम है ना सप्त नद है यहां है तो सात वसु अपने में लौटा लेती है गंगा लेकिन एक आठवां महानद है जिसका नाम देवव्रत है और ये उत्तर मुखी नॉर्थ वर्ड है अर्थात देवव्रत है इसे हिमालय रिटेन कर लेता है तो देवव्रत लौटाता है बाकी सात वसु गंगा बहा ली जाती है तो यह हमारी कहानी बच्चों को उनके स्वरूप पढ़ाने के लिए हर स्तर पर उन्हें योग्य बनाने के लिए कुरु वंश को पढ़ाने के लिए है ना ये कथाओं के द्वारा इतिहास की अमरता भी रहे और प्रत्येक बालक अपने जीवन के स्वरूप को जाने जैसे हमने श्री कथा में देखा कि सारे पात्र हम में पूरी कहानी हम में समाती है शब्दार्थ के साथ इसी प्रकार आपने भगवद्गीता के जो प्रकाशित ग्रंथ हैं उनमें भी आपने देखा कि वही शब्द हैं वही डिक्शनरी मीनिंग है और कहानी आप सबकी है गीता में भी यहाँ युद्ध को केवल उदाहरणार्थ लिया गया और इस प्रकार गंगा के जो आठ बेटे थे ये खो गए और तब समय आने पर परशुराम जी से ज्ञान लेकर के देव लौटे उन्होंने परशुराम के साथ भी धोखा किया क्योंकि परशुराम ने कहा था कि वो क्षत्रिय को ज्ञान नहीं देंगे तो वो उन्होंने झूठ बोला था और बाद में जब उन्हें पता चला तो वो भी थोड़ा कुपित हुए थे लेकिन फिर क्षमा कर दिया था और यही गलती करने भी की थी आगे चल के और इस प्रकार देवव्रत पराम जी के परम प्रिय शिष्य हो गए और समय आने पर गंगा ने देवव्रत को महाराज शांतनु को लौटा दिया और इस प्रकार ये कुरु वंश आगे चलता रहा महाराज भरत से चला है ये वंश लेकिन ये वंश कभी भी जात-पात से नहीं चला अथवा ब्लड रिलेशन से ये कभी नहीं चला है महाराज भरत ने नौ पुत्रों के होते हुए एक सैनिक को अपना उत्तराधिकारी घोषित कर दिया और वहीं से उन्होंने घोषणा कर दी थी कि कुरु वंश कभी भी रक्त से नहीं योग्यता से ही चलेगा और ये वो कुरु वंश है जिसके महाराज शांतनु हैं इनका दूसरा विवाह गंगा के साथ हुआ ये कथा हम अगली बार लेंगे क्योंकि समय अपनी मर्यादाओं की ओर चल रहा है तो ये कुरुवंश की कहानी है आए एक बार हम फिर वेद की ऋचाओं को दोहरा लें और भूलें नहीं कि बाकियों की तरह किसी एक को कहा कि ये बड़ा विशेष है हाँ He is the only son of God. हमने आप सबको ईश्वर का बेटा कहा है क्या आप इस सम्मान से खुश नहीं है और क्या इस सम्मान से आप सम्मानित नहीं होना चाहते मेरा प्रश्न है आप सबसे क्योंकि आज भी वो आत्मा आपको सांस और धड़कन दे रहा है वो भरत है क्या आप सम्मानित नहीं होना चाहते तो अपने आप को सम्मानित करने के लिए आपको आत्मा की जैसा पवित्र होना होगा आत्मा एक एक सांस एक एक क्षण दे रहा है क्या उसने कभी जताया कि मैं ही तो दे रहा हूं मैं नहीं तो तुझे औलाद दी क्या कभी बोला वो तो जब ईश्वर इतने ही विनम्र है तो हम इतने दम क्यों हैं? मेरा सवाल है आप सबसे हर सांस दे रहा जीवन का एक एक क्षण दे रहा एक एक बूंद रक्त की बना रहा मां बन के तन का मेरा धो रहा वही चिता की राख को फिर अन्न में ला रहा अन्न से तुम सबको भोजन दे रहा और खुद उस भोजन को रक्त में ऊर्जा में लौटा रहा उस परमेश्वर ने कभी नहीं जताया उसकी विनम्रता देखो उसकी मिठास देखो और आपने जरा सा भी कुछ किया तो 20 घर आप गाना गाने गए उसका होने के लिए आपको वही विनम्रता जीवन में लानी होगी उसने आपको अपना पुत्र कहा है आपको भी उसकी राह लेनी होगी क्या उसने कभी कहा कुछ मांगा कुछ चाह तो मतलब की जिंदगी को थोड़ा ठहराव देना होगा चंद सांसें प्राणी मात्र की सेवा में खिदमत में भी लगाने होंगे कि नारायण आप तो रोम रोम न्यौछावर होकर बनाते हो मुझको मैं पुत्र हूं आपका लानत है मुझ पर अधिकार है कि मैं आपकी राह में चंद क्षण भी न्यौछावर न बन पाया मैंने मट्टी को ही सब कुछ समझा प्रभु आपको तो कभी कुछ जाना नहीं ये उचित होगा क्या ये सही होगा क्या ये धर्म की बात होगी क्या फिर भी हम दम्भ करेंगे कि हम भक्ति मार्गी और हम बड़े अच्छे लोग हैं जो पिता की राह एक कदम नहीं चल पाए उम्र तमाम वो हर सांस हर क्षण देता रहा और हम तो सिर्फ मट्टी का खेल करते रहे लौट लौट उसी को गालियां देते रहे क्योंकि जब भी हमने उससे हट के जीना चाहा, एक बद्दी गाली हमने उस परमेश्वर को हित दी है ये झूठे दंप ये कड़वे मन ये सड़ी हुई सोच क्या यही ईश्वर के बेटों की राह होगी हमें अपने को आज जवाब देना होगा पूछता हूं आपसे कि जिनका पिता हो इतना महान सचराचर में व्याप्त क्या वो एक संकीर्ण संप्रदाय एक खुटी हुई इन, बस घर तक जीने वाली मनोवृत्ति लेकर जी करके भी मानेंगे कि वो ईश्वर के बेटे हैं आपको पूछना होगा अपने आप से और अपने को आवाज देनी होगी कि चल जो बीत गई उसके कदमों में डाल दे और आज उसको उसके सामने सौगंध ले ले कि प्रभु तेरे बेटे हैं तो तेरे जैसे रहेंगे हम संपूर्ण सचराचर को प्यार करेंगे हम किसी से भेद नहीं करेंगे अब हम गाएंगे नहीं सीए राम मैं सब जग जाने नारायण हम जी के दिखाएंगे सौगंध है आपकी हम जी के दिखाएंगे हमारी जिंदगी नौछावर होगी आत्मा का रस फैलेगा सब कुछ रसमय हो जाएगा आए आज ये सौगंध ले डाले सीधे बैठ जाएं पलकों को झुका दें और आज तो कसम खा लो कि उम्र जा रही है वक्त नहीं रुकेगा हम पिछड़ जाएंगे कहो कि अब नहीं पिछड़ना है कहो कि गोविंद हम आप ही के जैसे रहेंगे हम सबकी सेवा करेंगे और दाता आप ही से इच्छा करेंगे सीधे बैठ जाएं पलकों को चुका दें गोविंद हरि ओम